के श्रोताओं को पवन का नमस्कार सत्यो व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में एक बार फिर सुनिए पत्रकार कवि और देखक, विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग जिसे हमने उनकी फेसबुक वॉल से लिया है जिसका शीर्षक है सिंहासन डोलने के दिन चुनाव के दिन लखनऊ से दिल्ली तक का सिंघासन डोलने के दिन जिन्हें पांच साल तक लात मारी उनके आगे सिर झुकाने के दिन जिनकी तरफ देखा तक नहीं कभी उनसे नमस्कार करने के दिन भाषण दर भाषण पिलाने के दिन आश्वासन पर आश्वासन भकोसुवाने के दिन राम राज लाने के दिन मुस्कुरा मुस्कुरा कर जबड़े दुखाने के दिन मंदिर गुरुद्वारे के आगे मत्था टेकने के दिन झांझ मजीरा बजाने के दिन विभिन्न जातियों के संत महात्माओं की जयंतिया मनाने के दिन जाल बिछाने के दिन काटे में मछली फंसाने के दिन 80 प्रतिशत बना बीस प्रतिशत करने के दिन अपने प्रदेश को केरल न बनाने का अज्ञान बघाड़ने के दिन वोट तो वोट विपक्षी उम्मीदवार तक को खरीद कर रख लेने के दिन मुरजाए कमल को खिलता हुआ दिखाने के दिन चुनाव के दिन मुख्यमंत्री जी सुबह पांच बजे जागे देखा कि उनका सुरक्षा कर्मी मजे से खराटे भर रहा है उसे कस कर एक लात जमाई वो बढ़ाया। कहा कौन है बे देखा कि साक्षात मालिक हैं। उनकी लात है खाने योग्य है चोट खाकर भी वो मुस्कुराया कहा मालिक आपकी लात खाकर धन्य हुआ मेरी कमर टेढ़ी थी एकदम सीधी हो हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा, दो और तो पूरा का पूरा का सीधा हो जाएगा। उसने कहा, कहा, एक ही काफी है है। मालिक, मालिक आपकी तो लात में भी बड़ा दम है। फिर मालिक ने कहा, मेरी तरफ कर हरामखोर। उसने उनकी ओर मुह किया मालिक ने रात भर से जमा समस्त गैस का निष्काशन उसके मुंह पर किया फिर पूछा सुगंधित है सुरक्षा कर्मी मन ही मन मुख्यमंत्री को ऐसी गाली दी कि मुख्यमंत्री सुनते तो उनके होश फाख्ता हो जाते। मुख्यमंत्री ने फिर पूछा, खुशबू आई ना? फिर वो कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपने सचिव को आदेश दिया, इसे सस्पेंड करो, इंक्वायरी बिठाओ इसके बाद उन्होंने डट कर नाश्ता किया जो सामने था सब खाया चाय कॉफी कोला जूस सब पिया कार में बैठे उन्हें लगा कि ड्राइवर गाड़ी धीरे चला रहा है क्यों बे गाड़ी चलाना नहीं आता क्या शरीर में जान नहीं है लगता है विपक्ष से मिला हुआ है किसी मुगालते में मत रहना साले को एक में चलता कर दूंगा दाने दाने को तरस जाएगा पीए साहब हवाई दौरे से वापसी में इसकी शक्ल मुझे नहीं दिखनी चाहिए यह मेरी सेवा के काबिल नहीं है जरूर यह सिफारिशी टट्टू है इसका कहीं और इंतजाम करो मुख्यमंत्री दिन की पहली सभा में पहुंचे इतने कम लोग क्यों पड़ोसी राज्य से किराये पर लाए गए लोग कहा है? जी, इस तरह हैं? उम्मीदवार किरा उ क्या जवाब था उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया बोला की देखते हैं ये मजाल है उसकी उसे भी देखना है मगर तुम क्या सो रहे थे अब तक सोते सोते चुनाव जीतने की कोई नई स्टाइल इजाद की है तुमने हमें भी बता देते तो हम चैन से बैठे रहते यहाँ आने का कष्ट नहीं करते अब भाषण भाइयों बहनों जनता की सेवा लक्ष्य समर्पण प्रगति विकास सड़क पुल शिलान्यास हिंदू एकता पाकिस्तान कश्मीर देशद्रोह 370 सुरक्षा गुंडा राज माफिया राज तमंचावाद परिवारवाद बहन बेटियाँ लाव जिहाद धर्म परिवर्तन ठोक दो निपटा दो समान नागरिक संहिता बुरका फा फू फापू राष्ट्रवाद राम मंदिर अयोध्या जय श्री राम गाय माता विपक्ष 370 सीट डबल इंजन वोट हमारा धर्म हमारा 80 प्रतिशत बनाम 20 प्रतिशत नेता हमारा डबल इंजन हमारा वोट वोट वोट लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मात्रा सुंग खुर खुर फिर से भाइयों बहनों एक बार और भाइयों बहनों फिर एक बार और फिर और फिर लंच फिर कॉफी फिर जूस फिर टूं, ठू डूं, अंत में ढूं फिर भाइयों बहनों प्रश्न माननीय जी इस बार क्या लग रहा है देख नहीं रहे जन समर्थन हर जगह मिल रहा है पहले से भी भारी मतों से जीतेंगे और सुनिए जो जनता हमारा गला खा गई नमक खा गई रुपया खा गई वो हमारे उम्मीदवारों के नमस्ते का जवाब तक नहीं दे रही है ये कहाँ का न्याय है ये तो ईमानदारी नहीं हुई हम आज इतने बुरे लग रहे हैं तो तभी मना कर देते कि तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे तब तो लपड़ लपड़ खा गए इन लाभार्थियों ने हमें वोट नहीं दिया तो भी हम सत्ता में आकर रहेंगे वोट की हमें परवाह नहीं है तुम दो या ना दो ये तो बस औपचारिकता है हम तो विनम्रता जनता के सामने जा रहे हैं जनता ने हमारी विनम्रता की इज्जत की तो ठीक वरना मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ सुन ले जनता वोट नहीं दिया तो 400 सीटों पर जीत कर दिखाएंगे और बता देना सारी जनता को हमें वो अल्लू टल्लू ना समझ ले की उसने वोट नहीं दिया तो हम चुपचाप जाकर विपक्ष में बैठ जाएंगे ये लोकतंत्र है इसमें परिवारवाद को चलने नहीं दिया जाएगा चला के देखे जनता हम जनता को भी देख लेंगे